मेरा काम तो हो गया लंच टाइम से पहले ही राघव ने कुछ पेपर विक्रांत को पकड़ाते हुए कहा रोहन नेगी के परिवार में उसके समेत कुल चार लोग हैं उसके माँ बाप के साथ ही उसका एक छोटा भाई भी है ये सब लोग इधर मुंबई में ही रहते हैं ओह, विक्रांत ने अपना लंच बॉक्स नीचे रख दिया और फिर उस पेपर की तरफ देखते हुए कहा लेकिन ये बताओ ये इन सब लोगों का सरनेम अलग अलग क्यों है वो ये जो रोहन नेगी है ना इसकी माँ ने दो शादी की थी राघव ने बताया रोहन उसका सबसे पहला लड़का है, और वो दो लोग तलवार सरनेम इस्तेमाल करते है उसकी माँ भी टीवी एक्ट्रेस थी सीरियल वगैरा में काम करती थी लेकिन फिर बाद में जब रोहन नेगी को जेल जाना पड़ा तो उसे बड़ा सदमा लगा और उसने छोड़ दिया उसके दूसरे पति का फर्नीचर का बिजनेस है अच्छा बिजनेस है पैसे की कोई कमी नहीं है ओह, इसके बाद विक्रांत ने दूसरे वाले आदमी यानी कि विजय सेंगर के बारे में पढ़ना शुरू किया विजय सेंगर अब तक टेलीविजन इंडस्ट्री में खुद को स्थापित कर चुका था उसने काफी सारे शोज किए हैं और बहुत से शो को होस्ट भी कर चुका है अपने दस साल के टेलीविजन करियर में उसने काफी काम किया है विजय सेंगर की प्रोफाइल देख कर पता लगा की उसकी शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी जब वो मात्र 22 साल का था तभी उसकी बेटी का जन्म हुआ था और अभी उसकी ये बेटी क्लास थर्ड की स्टूडेंट है इसका मतलब ये है कि विजय ने बहुत कम उम्र में अपना घर बसा लिया था। ये बात विक्रांत को थोड़ी अजीब भी लग रही थी विजय की प्रोफाइल चेक करते हुए ही विक्रांत ने राघव को जल्दी से लंच खत्म करने का इशारा किया ताकि वो आगे के काम में लग सके वो अभी विजय सेंगर के बारे में सोच ही रहा था की अचानक से वहां पर श्रेयस शिंदे के साथ जांच के लिए गया हुआ दूसरा पुलिस ऑफिसर भागता हुआ पहुंचा उसका नाम सुशील कुमार था और यहाँ ऑफिस में उसे सब एसके कहकर बुलाते थे। इसने अभी कुछ दिन पहले ही ब्रांच पर अपनी ड्यूटी की है। सर आप सही कह रहे थे ये रोहन नेगी के साथ जरूर कोई ना कोई मिला हुआ है कोई उसको सपोर्ट कर रहा है एस के ने आराम से एसके आराम से लो पानी पियो फिर बोलो रागम ने उसकी तरफ पानी का बोतल बढ़ाते हुए कहा एसके ने फटाफट पानी का बोतल लेकर दो घूंट पानी पिया और फिर बोलने लगा ओह अभी भी एसके तेजी से ही सांस ले रहा था उसने फिर विक्रांत की तरफ देखते हुए बोलना शुरू किया सर अभी स्कूल की छुट्टियां चल रही हैं और ये विजय की बेटी लगभग नौ साल की है और वो घर के पास ही एक आर्ट स्कूल में म्यूजिक सीखने के लिए जाती है वो घर से अकेले ही पैदल डेली म्यूजिक स्कूल के लिए जाती है ओ विक्रांत को सोचने लगा जब हम वहाँ क्राइम सीन पर पहुंचे तो वहां पर टीम बी से अमित पहले ही पहुंचा हुआ था और वो भी चुपचाप अपना इन्वेस्टिगेशन कर रहा था एसके ने कहा वहां की स्थिति देखने के बाद हम पक्का कह सकते हैं कि ये किडनैपिंग इस म्यूजिक स्कूल के रास्ते में ही कहीं हुई है अच्छा वो एरिया भी रेजिडेंशियल है तो वहां से कोई ज्यादा क्लू भी नहीं मिल पाया होगा है ना राघव ने कहा मुझे तो यही लग रहा है कि जरूर रोहन नेगी का कोई साथी इस काम में इन्वॉल्व है एसके ने फिर से अपना शक जताते हुए कहा देखिए स्कूल से लेकर घर तक के रास्ते में बीच में सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ है विजय सेंगर के घर से लेकर स्कूल तक के रास्ते में मात्र 30 मीटर के रेंज का एरिया ऐसा है जो कि सीसीटीवी कैमरे की रेंज में नहीं आता है इसका मतलब बच्ची को इसी 30 मीटर के रेंज में उठाया गया है जो की कि बिना किसी प्री प्लानिंग के पॉसिबल ही नहीं है मतलब पक्का है की इसमें एक से ज्यादा लोग इन्वॉल्व है अच्छा किसी गाड़ी का फुटेज मिला है कोई वहीकल राघव ने सवाल किया अब बच्ची को कोई हवा में तो उठा के ले नहीं जाएगा जरूर किसी गाड़ी से किडनैपिंग के लिए आया रहा होगा है ना अभी श्रेयस साहब इन्वेस्टिगेशन कर ही रहे हैं बस अब हम लोगों को इन्वेस्टिगेशन छुपकर करना है हम ऐसे किसी से डायरेक्टली पूछताछ भी तो नहीं कर सकते ना वैसे ये म्यूजिक स्कूल काफी पॉपुलर है बहुत बच्चे आते हैं वहां और सुबह आठ बजे वहा काफी भीड़ होती है बहुत सारी कार और गाड़िया खड़ी होती है अब अगर हम सब गाड़ियों को चेक करें तो फिर बहुत मुश्किल है हम्म, ये बात तो है अब अगर एक एक गाड़ी वाले को पकड़कर उनसे पूछताछ करें तो ये भी पॉसिबल नहीं है और इससे बच्ची की जान को खतरा भी है एक दो गाड़िया होती तो कुछ कर भी सकते थे राघव ने कहा वहां हम किसी बच्चे या पेरेंट से भी कुछ नहीं पूछ सकते वैसे मुझे लगता है कि वहां बच्चों को जरूर कुछ न कुछ पता होगा एसके ने कहा सुबह आठ बजे नौ साल की बच्ची की किडनैपिंग विक्रांत ने को सोचते हुए कहा देखो वहां काफी भीड़ थी और नौ साल के बच्ची को इतनी भीड़ भाड़ वाली जगह से उठाना आसान नहीं है अरे हाँ एसके ये बताओ वहाँ म्यूजिक स्कूल के आसपास कोई दुकान वगैरह है क्या राघव ने अचानक से कुछ समझते हुए सवाल किया हाँ शॉप तो बहुत है वहाँ स्टेशनरी की है म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स की है और एक दो रेस्टोरेंट वगैरह भी हैं एसके ने जवाब दिया लेकिन इससे क्या मतलब क्या किसी शॉप वाले ने किडनैप किया है क्या बच्ची को मतलब रोहन नेगी ने नहीं किया है आ हो सकता है राघव ने अपना सिर हिलाते हुए कहा अरे नहीं एक और चीज हो सकती है विक्रांत क्या? क्या ने कुछ चौंकते हुए सवाल किया दोस्त विक्रांत ने कहा उस बच्ची का दोस्त हो सकता है की उसके साथ किसी ने दोस्ती करके उसे धोखा दिया हो लेकिन रोहन नेगी उसे कैसे जान सकता है वो तो पिछले दस साल से जेल में बंद पड़ा है उसने तो बच्ची को देखा भी नहीं होगा राघव ने कहा अरे रोहन नेगी ने ये किडनैपिंग की है तो इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि वो खुद ही किडनैपिंग करने के लिए आया होगा हो सकता है कि उसके किसी दोस्त ने उसकी मदद की हो जो कि उस बच्ची का भी दोस्त रहा होगा तो मतलब वही बात हुई ना कोई ना कोई रोहन नेगी का साथ दे रहा है एसके ने कहा और उसके इस साथी ने सिर्फ रोहन नेगी की जेल से भागने में मदद की है बल्कि इस किडनेपिंग में भी उसका साथ दिया है और उसका ये दोस्त विजय सेंगर की बेटी से भी परिचित है मतलब उसे भी अच्छे से जानता है तभी तो उसने आसानी से विजय सेंगर की बेटी का किडनैप किया वाह वाले ने कितना दिमाग लगाया इसने इतना दिमाग लगाया है पता नहीं हम लोग इसे पकड़ पाएंगे भी कि नहीं विक्रांत भाई सुन रहे हो अचानक से जतिन इनके बीच में आकर बोलते हुए उसने कहा पता है आपको ये रोहन ने की जेल से कैसे भागा कैसे विक्रांत आश्चर्य से भरी निगाहों से जतिन की तरफ देखते हुए पूछा अरे पता है उसने कल रात को खाना खाया और फिर उसके बाद उसे उल्टी वगैरा होने लगी उसे फूड प्वाइजनिंग की शिकायत होने पर जेल के गार्ड घबराकर उसे हॉस्पिटल ले गए वहां उसकी तबीयत तो ठीक हो गई थी लेकिन 24 घंटे के लिए उसे हॉस्पिटल में रखने को कहा गया था उसे सिटी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था और वहां पर उसका एक हाथ हॉस्पिटल के बेड में हथकड़ी से बांध कर रखा गया था उधर उसकी सिक्योरिटी के लिए दो गार्ड्स मौजूद थे क्यूँकि रोहन का व्यवहार बहुत अच्छा था और जेल गार्डस भी उसे पर्सनली जानते थे इस वजह से वो थोड़े लापरवाह हो गए रात में गार्ड्स सो गए थे और फिर मौका पाकर रोहन वहाँ से भाग गया रोहन वहाँ से रात के तीन बजे के करीब फरार हुआ था वो अपने वार्ड में बनी खिड़की से कूद कर भागा था खिड़की में लोहे का नेट लगा हुआ था लेकिन उसने उस लोहे के तार को हटाया हुआ था बाद में ये भी पता चला कि वार्ड में मौजूद दोनों गार्ड्स को एनेस्थीसिया का डोज भी दिया गया था लेकिन उन्हें ये डोज इंजेक्शन से नहीं बल्कि स्प्रे के थ्रू दिया गया था गजब एक फिल्मी स्टाइल में भागा है ये कमाल है राघव ने हैरानी जताते हुए कहा और हाँ वीडियो सर्विलांस में उसके खिड़की से कूदकर भागने का वीडियो भी रिकॉर्ड हुआ है। ने आगे बताया खिड़की के लोहे को पहले ही तोड़ा जा चुका था मतलब कि रोहन ने पहले से ही भागने की प्लानिंग बना रखी थी और दूसरी चीज सीसीटीवी फुटेज में ये भी सामने आया है कि उसने जेल से भागने के बाद अपने कपड़े भी चेंज किए ओ गजब बहुत चालाक आदमी है ये ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोग काफी हैरान हो उठे रोहन नेगी के जेल से भागने की पूरी रिपोर्ट पढ़ने के बाद सभी को यह समझ आ चुका था कि यह काफी वेल प्रिपेयर्ड प्लान था विक्रांत ने फिर सुनिधि की तरफ देखते हुए कहा सुनिधि क्या हुआ तुम्हें तो कुछ पता चला कोई हम्म सर पता तो चला है लेकिन ये इन्फॉर्मेशन भी बहुत अजीब है सुनिधि ने अपने कम्प्यूटर की स्क्रीन पर देखते हुए कहा यह रोहन नेगी कार्पेंट्री का एक्सपर्ट था तो जेल में इसका ज्यादातर समय कार्पेंट्री वर्कशॉप में ही बीतता था वहां भी ये किसी के साथ ज्यादा मिलता जुलता नहीं था जेल के भीतर कारपेंट्री वर्कशॉप में इसकी जिन लोगों से जान पहचान थी मैंने सभी की लिस्ट चेक की है उन सभी में से सिर्फ दो लोग ही अब तक जेल से बाहर से आए हैं। पहला तो एक तकरीबन पिचासी साल का बूढ़ा है और दूसरा आदमी लिवर कैंसर से जूझ रहा है सर मुझे तो ये लग रहा है सुनील ने अपना सिर हिलाते हुए कहा यह रोहन नेगी का जो साथी है वो उसके साथ जेल में नहीं था हम्म मतलब विक्रांत ने अपना सिर हिलाते हुए पूछा तो कौन हो सकता है अगर जेल का साथी नहीं है तो फिर कौन हो सकता है